नमस्कार 30 सितंबर 2021 गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है श्रद्धा पक्ष की नौमी तिथि को हमारे गुरुदेव का संसार में अवतरण हुआ था आज इस तरह उनका जन्मदिन भी है तो हम परम परमेश्वर गुरुदेव को प्रणाम भी करते हैं और उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं कि वो हमें इस कठिन जीवन संघर्ष से बाहर निकालकर आध्यात्मिक रास्ते पर ले जाने की प्रेरणा भी दे और क्षमता भी दे। इसके अलावा आज हम सबकी ओर से शुभकामनाएँ बधाई चिराय चिरायु होने की शुभकामनाएँ डॉक्टर पी गुप्ता साहब को जिनका जन्मदिन अभी हम मनाने जा रहे हैं तो इन सब आज के कार्यक्रम के बाद डॉक्टर गुप्ता जी का जन्मदिन मनाया जाएगा और हम आज अपनी बात शुरू करते हैं जो हमने पिछली बार तक अठारहवा अध्याय शुरू कर चुके थे जो हमारे श्रीमद भागवत गीता के अंतर्गत जो गीता संग्रह है उसका अंतिम अध्याय है उसके कुछ आरंभिक श्लोकों पर हमने पिछले हफ्ते चर्चा की थी और उस चर्चा को ही हम अब आगे बढ़ाते हैं ये चर्चा आरंभ हुई थी अर्जुन की जिज्ञासा से, से, से कि परमेश्वर कृष्ण आप अंतिम रूप से मुझे बताइए डिसिवली है ना निर्णयात्मक रूप से कि त्याग क्या है त्याग का क्या, क्या स्वरूप और सन्यास क्या है और सन्यास का क्या स्वरूप तो जो भगवान ने इसके उत्तर में जो बात बताई है वही मूल रूप से इस 18वें अध्याय में बताया गया है इसके अलावा जो मनुष्य जो करता है वो कर्म मनुष्य इस जीवन में आता है बहुत सारे कार्य करता है कुछ अच्छे काम करता है कुछ बुरे काम करता है कुछ पाप करता है कुछ पुण्य करता है कुछ प्रेम की भावना से करता है जो पाप पुण्य से परे होते हैं तो इन सबके कार्य करने के पीछे कौन सी प्रेरणाएँ वो भगवान बताते हैं और उस प्रेरणा से जब वो कार्य करता है तो वो कार्य किस तरह संचालित होते हैं कैसे वो अस्तित्व में आते हैं और उससे कैसे कर्मफल बनता है ये सारी विशिष्ट बातें भगवान इस अंतिम अध्याय में बताते हैं जिसको हम मोक्ष संन्यास योग्य क्योंकि इन सबको जानकर कर्म के रहस्य को जानकर त्याग के रहस्य को जानकर और सन्यास के रहस्य को जानकर मनुष्य कर्मबंधन से मुक्त हो सकता तो यही बात भगवान आरम्भ बताते हैं कि हे अर्जुन त्याग वो है जो मूलतः कर्म फल को त्यागने से प्राप्त होता वही त्याग हम अगर कहते हैं हमने घर त्याग दिया पत्नी त्याग दी बच्चों को त्याग दिया गांव छोड़ दिया ये त्याग नहीं है। भगवान कहते हैं कि जब आप अपने कर्तव्य को करते रहो अपने जो नैसर्गिक कर्तव्य जो आपको मिला है उसको करते वक्त आप जब उससे उत्पन्न होने वाले फल के प्रति जो आसक्ति है उस आसक्ति को त्याग दो, तो वो वो त्याग ही त्याग कहलाता और जब कोई भी कार्य करते वक्त तो हम फल होती है कि यह फल ही आए आग्रह होता है कि यही इसका परिणाम होना चाहिए जैसे बच्चा परीक्षा में बैठता है तो हमारा आग्रह होता है कि पास ही होना चाहिए और अच्छे ही नंबर लाना चाहिए इससे इतर हमको कुछ भी स्वीकार नहीं हो पाता तो वही फल है तो फल के साथ में जब भी कोई क्रिया आरम्भ करते हैं कार्य करते हैं तो त्याग नहीं त्याग तो स्वरूप से नहीं होता त्याग तो उसकी फल की जो वासना है उसके त्याग को कृष्ण त्याग कहते हैं। और सन्यास फिर सन्यास के बारे में भगवान वही कि घर छोड़ के चले जाना सन्यास नहीं है इसके पहले अपने पढ़ा था कि जो अग्नि का त्याग कर देता है वो सन्यासी नहीं सन्यास है अग्नि का त्याग ही सन्यासी नहीं है अग्नि का त्याग मतलब घर पर अब हम खाना नहीं बनाएंगे भिक्षावृत्ति ही करेंगे लेकिन भगवान तो कहते हैं ये भी सन्यास नहीं आप तो घर पर रहते हुए नित्य नैमित्तिक ने, और नियत कर्मों को करते हुए अभी क्या क्या हैं इनको हमने संक्षेप में समझा था कि नित्य कर्म वो हैं जिनको ऑब्लिगेटरी एक्शंस बोलते हैं जो हमको करना ही है रोटी खाना ही है सांस लेना ही है अपने लिए व्यवस्था भोजन की करना ही है शौच जाना ही है विश्राम करना ही है ये ऑब्लिगेटरी एक्शन्स यानी इनको आप छोड़ नहीं सकते अगर शरीर है तो शरीर के साथ में जुड़े हैं उत्सर्जन जुड़ा है भोजन जुड़ा है तो इन सब को आपको करना ही इसके अलावा हमारे निमित्त कार्य हैं जो विशेष प्रयोजनों पर विशेष अवसरों पर किए जाते हैं जैसे अब घर में आकर मेहमान आते हैं तो आप विशेष खाना बनाते हैं ऐसे अगर कहीं कोई आपकी धार्मिक मान्यताओं के अनुकूल जब कोई विशेष अवसर आते हैं जैसे चंद्र ग्रहण आया सूर्य ग्रहण आया तब आप विशिष्ट जो उस समय व्यवहार करते हैं कि भाई हम उपवास करेंगे स्नान करेंगे तो वो जो विशिष्ट व्यवहार उनको नैमित्तिक कार्य बोलते हैं एक नियत कार्य होता है जिसको हम बोलते हैं हमारी सोशल ड्यूटीज़ जो हमको हमारे ज्ञान उम्र क्षमता और हमारी स्थिति समाज में उसके अनुसार हमको एक नियत कर्म दिया जाता है, जैसे एक आपको पुलिस वाला है उसको एक नियत कर्म है कि रात को आठ घंटे इस जगह पर आपको ड्यूटी ले उसका नियत कर्म है तो भगवान कहते हैं कि नित्य निमित्तिक नियत कर्मों को करते हुए भी आप सन्यासी हो सकते अभी तक हमको ये समझते थे कि ये सब छोड़ना पड़ेगा तब सन्यासी होंगे कि भैया कर्म करते हुए हम कैसे सन्यासी हो सकते और सन्यासी को तो कोई कर्म फल लगता नहीं पर यहाँ तो सभी कर्म करने पड़ रहे हैं हमको फिर हमको सन्यास कैसे तो भगवान कहते हैं कि जब तुम कामनाओं के अधीन कार्य करना बंद कर दो वही सन्यास सन्यासी सन्यास के लिए आपको कहीं कमंडल लेके जाना नहीं है घर से भागना नहीं है नौकरी छोड़ना नहीं है आपको जो नियत या नैमित कार्य है उनको करते रहना है और फिर भी आप सन्यासी हो सकते यहाँ पर कभी कभी एक बड़ी अजीब सी बात वो ये होती है कि जो हमको सन्यासी दिखता है वो सन्यासी होता नहीं और जो सन्यासी होता है वो दिखता ही नहीं जो सन्यासी होता है वो दिखता ही है तो साधारण संसाधी इसकी पत्नी है बच्चे हैं रोज़ पत्नी को बाजार ले जाता है बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है रोज़ दुकान चलाता है ये कहना सन्यासी लेकिन वो सन्यासी हो सकता और हमको कहीं संन्यासी दिखते बाहर विचरते हुए और उनमें से अधिकतर संन्यास ही नहीं क्यों नहीं है क्योंकि उन्होंने अभी फल वासना का त्याग नहीं किया है दूसरा उनका जो ये जो घर त्याग है ये त्याग राजसी तामसी भी हो सकता पत्नी से झगड़ा हो गया उन्हें घर छोड़ो भाग जाओ तो जब आप कष्टपूर्ण स्थिति को छोड़कर घर से भाग जाते हो तो ये सन्यास नहीं है ये पलायन को सन्यास नहीं बोला जाता। जब आप सामना करने में अपने आप को असमर्थ पाते हो और फिर पलायन करते हो वो सन्यास नहीं कहा जाता फिर कई लोगों का सन्यास अहंकार के कारण होता है। आपको कई लोगों हमने अब दीक्षा ले ली हमने सन्यास ले लिया हमने कपड़े बदल लिए अब हम घर में नहीं रहेंगे हाँ अग्नि का त्याग कर दिया दिक्षा उत्तीसे खाएँगे एक समय खाएंगे इसके पीछे होता है उन लोगों को देखता है जो इस तरीके के सन्यासी हैं उनकी बड़ी पूजा पाठ होती है बड़े तख्त पे बैठते हैं लोग उनका बड़ा प्रणाम करते हैं फूल हाथ चढ़ाते तो उनको लगता है कि फिर हम भी ऐसे क्यों नहीं बन जाए तो इस कामना से इस अहंकार की भावना से लोग सन्यासी बनते हैं तो सन्यासी बना नहीं जाते। बाहरी आवरण से सन्यास का कोई संबंध नहीं ये सन्यास का संबंध तो आपकी आंतरिक भावना से कि जब आप अपने समस्त नियत कार्यों को करते हुए उसके जो फल के प्रति आसक्ति को छोड़ दो तो त्याग है और अपनी जो कामनाएं हैं उनके अधीन काम करना बंद कर दो तो सन्यास है तो भगवान ने शुरू में ही 18वें अध्याय में सन्यास और त्याग इन दोनों का स्वरूप बता दिया अब कई बार हमको लगता है कि श्रीमद् भागवत गीता तो बच्चों को पढ़ने मत दो कहीं सन्यासी नहीं बन जाए। हमने कई बार ये सुना ही है बात जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो कहीं बुजुर्ग अरे भाई ये ये तुम्हारे काम की नहीं है इसको मत पढ़ना क्योंकि कहीं उनको भय था कि इसको ये घर छोड़ के भागने जाए तो हमारे अंकल थे वो कहते थे तुमको ये पढ़ना चाहिए कृष्ण ने एक भागते हुए को युद्ध में शामिल किया तो तुमको भागने का वो कैसे कह सकते हैं भाग तो अर्जुन रहा था अपनी नियत जो कार्य था उसको जो कहते हैं कि उसकी जो ड्यूटी थी कि क्षत्रिय होने के कारण अपन कहते बोले कि उसकी क्षमता उसकी स्थिति उसकी उम्र योग्यता इन सबको देख के जो उसके लिए नियत कार्य है वो क्षत्रिय था वहाँ का उसको अधिकारी था इंद्रप्रस्थ के शासन का उसमें क्षमता थी और उस वक्त कारण था अकारण वो युद्ध नहीं कर रहा था कि हम बिना कारण हमारी जबरदस्ती की सीमाएं फैलाना वो अकारण युद्ध नहीं कर रहा था वहाँ पर एक जायज़ कारण था तो उस कारण में युद्ध में शामिल होना पूर्णतः जायज था लेकिन अगर वो अज्ञानता से युद्ध में शामिल होता तो कर्मफल का भागी बनता कईयों के वध का जिम्मेदार होता लेकिन भगवान ने उसको उसी समय युद्ध भूमि में ज्ञान दिया ताकि वो इस युद्ध को करते हुए भी अकर्ता बना रहे उसने अपने आप को कर्तापन से मुक्त कर लिया ज्ञानी ही कर्तापन से मुक्त हो सकता है अन्यथा हम यही कहते हैं कि हमने ऐसा किया जब मैं वहाँ गया मैंने ऐसा किया मैं ऐसा कर पाया मैं ऐसा नहीं कर पाया मैं नहीं होता तो क्या होता इस तरह की भावना से हम सदैव ग्रस्त होते हैं तो भगवान ने उसको उन समस्त कर्तापन के भाव से मुक्ति दिया और इसीलिए उन्होंने उसको ज्ञान दिया तो यहाँ पर कर्म का स्वरूप भी बताया अठारहवें अध्याय में कि अंतिम रूप से युद्ध शुरू करने के ठीक पहले की बात है क्योंकि इस अठारहवें अध्याय के बाद में युद्ध आरम्भ होना ही है तो इस अंतिम बात को भगवान ने स्पष्ट किया कि अर्जुन इसके पहले के युद्ध शुरू करे वो अपने कर्म का स्वरूप को समझ ले कि कर्म प्रेरणा क्या है कर्म का फल कैसे उत्पन्न होता है इस तरह उन्होंने भगवान ने इस अर्थारह सबसे पहले त्याग और संन्यास का स्वरूप समझाया अब अगली बात यह है आज की जो कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने के पीछे क्या कारण है तो यहाँ पर चूंकि भगवान सांख्य पौधा रहे हैं आपको तो कहते हैं कि हे है अर्जुन सांख्य के अनुसार सांख्य के साहित्य के अनुसार ज्ञान के अनुसार और सांख्य दर्शन के विद्वानों के अनुसार जो कार्य संपन्न होता है कोई भी कार्य संपन्न होता है वो चाहे वो युद्ध हो चाहे चोरी डकैती हो चाहे वो पूजा पाठ हो चाहे वो तप जप हो चाहे वो तीर्थाटन किसी भी कार्य चाहे रोटी बनाने का काम किसी भी कार्य के पीछे पांच कारण होते उन पांच कारणों के संतुलन से ही वो कार्य पूर्ण होता है तो कार्य के निष्पादन में क्या क्या पांच चीज़ें हैं एक है अधिष्ठान अधिष्ठान का शाब्दिक मतलब होता है स्टेज जहाँ पर ये कार्य सम्पन्न होना है एक स्टेज दूसरा है कर्ता जो कार्य संपन्न करने वाला है ना तीसरा है विविध करण करण का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंटेशन यानी वो औजार जिनके द्वारा जैसे अब झाड़ू लगाना है तो आपके पास एक झाड़ू होना चाहिए तब जाके आप उससे झाड़ू लगा सकते हैं। आप अगर युद्ध करना है तो तीर कमान या जो समसामयिक आयुद्ध आपके पास होना ज़रूरी है तभी आप युद्ध कर सकते हैं तो उनको बोलते हैं करण उसके बाद विविध चेष्टाएँ यानी उस कर्ता की विविध क्रियाएं अब यहाँ विविध क्रियाएँ कह के, के अपने को ऐसा लगता है कि इससे कि क्रिया तो करेगा नहीं तो कैसे काम करेगा पर इस क्रिया के पीछे बड़ी एक रहस्यमय बात है समझने की कि यहाँ पर जो क्रियाएँ करता है उन क्रियाओं को करने के पीछे एक परमेश्वर का सीमित स्वातंत्र खड़ा है देखो आपने कई लोगों को कहते सुना होगा कि जब सब कुछ नियत है तो हम तो कठपुतली कई लोग कहते हैं अब अध्यात्म में जब आप किसी से बातचीत करो तो काम कहते हैं कि भैया ये परमेश्वर ने तय कि आप कितनी दौलत मिलना है कितनी इज्जत मिलना है कितनी बेइज्जती होना है कितने बीमार पड़ना है कितने बूढ़े होना कितने बिस्तर पकड़ना है बहुत कुछ हमारे परमेश्वर ने तय कहते फिर तुम तो कठपुतली हो जब फिर तुम क्यों कुछ करते हो जब तुमको तय ही है तो तुम क्यों कुछ करते हो लेकिन ऐसा नहीं आपके जीवन की दिशा तय है लेकिन आप उस दिशा में कैसे चलोगे कितना चलोगे किधर चलोगे और किस भावना से चलोगे वो तय नहीं वो तय करना आपके हाथ में है इसको बोलते हैं सीमित स्वातंत्र शिव दर्शन में आप बोलते हैं कि हमको मनुष्य ने सीमित स्वातंत्र दिया हुआ एक सीमित क्षमता दी है कि आप इसको ऐसा करो वैसा करो या अन्यथा और तीसरे तरह से करो नहीं भगवान के बारे में हम कहते हैं कर तुम अन्यथा कर, तुमा, अन्य कर कि वो ऐसा कर सकता है वैसा कर सकता है या हम सोचेंगे ऐसा वैसा नहीं तो ऐसा नहीं तो वैसा तो करेगा करेगा पर वो कोई तीसरा रास्ता निकाल लेता है अन्यथा क्यों या कोई भगवान तीसरा ही तरीके से कर देता हम सोचें ऐसा नहीं तो ऐसा होना चाहिए पर मालूम पड़ता है वो भगवान किसी अन्य तरीके से कार्य कर देता है और हमको हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं तो ये उसके पूर्ण स्वातंत्र है लेकिन मनुष्य के पास भी एक सीमित स्वातंत्र है कार्य करने की तो उसकी जो चेष्टा है वो तय करती है आपका सीमित स्वातंत्र कि आप उस सीमित स्वातंत्र से कब चेष्टा करते हो कैसी चेष्टा करते हो किस इंटेंशन से यानी किस आशय से चेष्टा करते हो कब चेष्टा करने से अपने आप को रोक लेते हो या कब वो कार्य किस समय पे करते हो उचित अवसर पे करते हो अनुचित अवसर पे करते हो उचित के साथ करते हो अनुचित के साथ करते हो ये स्वातंत्र भगवान ने आपको दे रखा है तो इसको बोलते हैं चेष्टा कि किस तरह की चेष्टा के द्वारा आप उस कार्य को निष्पादित करते हैं और अंतिम है संचित कर्म यानी प्रोविडेंस जहाँ पाप और पुण्य के रूप में हमारे कर्ता के कर्म उसके पीछे खड़े हैं कई चाह पर आप अच्छे इंटेंशन करने जाओगे नहीं कर पाओगे बाधा आ जाएगी कहते हैं देहिक देविक भौतिक बाधाएँ कई तरह की बाधाएं आ जाती हम चाहते हैं कि ऐसा करने जाएं लेकिन कर पाते अगर आपको खूब इंटेंशन है आपकी बिल्कुल ज़बरदस्त इच्छा है कि मैं चलो आज का आश्रम चलता हूँ लेकिन उस दिन बाधा आ गई बहुत तेज़ बारिश होगी घर पर मेहमान आ गए आपकी तबियत खराब होगी तो देविक बाधाएँ भौतिक बाधाएँ सभी आ सकती हैं तो ऐसे ही आपके पाप पुण्य संचित कर्म जिनको संचित कर्म आपने पिछली बार पढ़ा था कि जिन कर्मों का अभी तक हिसाब बाकी नहीं हुआ है वो आपकी झोली में अभी भी पड़े हुए हैं और उनका हिसाब बाकी कब होगा जब उनको भोग लो उसके फल को भोग लो तभी वो हिसाब बाकी होगा तो उस संचित कर्म के कारण भी आपके कई अनुष्ठान सफल होते हैं कई असफल होते हैं कोई सफल होते होते असफल हो जाते कोई असफल होते होते सफल हो जाते वो संचित कर्म आपके पीछे खड़ा वो परिणाम देते अपन हम इसको अधिष्ठान को समझ लें यह अधिष्ठान क्या है अधिष्ठान का मतलब होता है जहाँ पर कि कर्म का जन्म होता है कर्म कहाँ ओरिजिनेट होते हैं कहाँ से जन्म लेते हैं ये जन्म लेते हैं जितने ऋषिगण कहते हैं ये जन्म लेते हैं बुद्धि में कई ऋषिगण कहते हैं कि ये जन्म लेते हैं परमेश्वर में परमेश्वर की चेतना में बात दोनों ठीक ही है क्योंकि मूलतः तो हमारी चेतना में ही उस कर्म का जन्म होता है मूल चेतना में ही हमारे कर्म का जन्म होता है उसके बाद वो बुद्धि बुद्धिजन् होता है फिर बुद्धि में हमारा स्वातंत्र शामिल होता है वो स्वातंत्र के द्वारा हम एक निर्णय लेने की स्थिति में होते हैं हम निर्णय लेते हैं कि इस कार्य को ऐसा करें वैसा करें कैसा करें या न करें तो वो हमारा बुद्धि का विषय हो जाता है तो बुद्धि एक अधिष्ठान है जहाँ पर की कर्म जन्म लेता है और फिर कर्म के दो स्वरूप हैं एक भीतरी और एक बाह्य तो जो भीतरी कर्म है वो हमारे मन और बुद्धि से संबंधित भीतरी कर्म जैसे पुराण कहते हैं कि सतयुग में भीतरी कर्म भी फल देते थे तो अगर आपने मन में किसी के लिए बुरा सोचा करा कुछ नहीं तो भी आपको फल मिलता था लेकिन आज कलयुग में भीतरी कर्म फल नहीं देते क्योंकि भीतरी कर्म फल देने लगेंगे तो यहाँ पर दुनिया में सभी भयंकर महापापी हो जाएंगे क्योंकि हम सबके मन बहुत कलुषित हो चुके हैं इस समय इसलिए हम भीतरी कर्मों के फलों को भोगने से हम मुक्त कर दिए गए भगवान की तरफ से लेकिन सतयोग में आपके मन में कुविचार आना भी पाप का कारण बनाएगा उस तो समय आता तो।, तो ये भीतरी कर्म होते हैं तो इसलिए मन और बुद्धि में कर्म की उपज है और वो कर्म अगर भीतर भीतर भी रहता है तो भी कर्म है और जब वो प्रकट स्वरूप में बाहर आ जाता है तो भी वो कर्म है तो वो भीतरी कर्म है एक बाहरी कर्म है अब इसके बाद में विविध करण करण का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट यानी औजार तो भगवान ने सबसे पहले कौन से दस औजार आपको दिए पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ दिए पाँच कर्मेंद्रियाँ दी ये दसों औजार हैं और भीतर के तीन औजार हैं मन बुद्धि अहंकार जो इनको जोड़ते हैं आंख ने कुछ देखा और हाथ ने कुछ क्रिया की जैसे आंख ने देखा कि कुछ गलत हो रहा है हाथ ने उसको रोक लिया तो इसको आंख की चीज़ हाथ तक कैसे आई बीच में मन था उसने प्रस्ताव किया कि यह गलत है बुद्धि ने का निर्णय ले लिया कि हाँ बिल्कुल गलत है इसको रोको तो कर्म जन्म का जन्म कहाँ हुआ बुद्धि में बुद्धि में उस कार्य का जन्म हुआ तो बुद्धि अधिष्ठान कहलाती है और ये जो हमारे आँख और हाथ जिन्होंने काम किए क्या है कर्ण ये इंस्ट्रूमेंटेशन है यानी इनके द्वारा वो कार्य संपन्न हुआ क्योंकि अगर आपके पास आँख नहीं होती तो देखते नहीं कि क्या गलत हो रहा हाथ नहीं होते तो गलत देखने के बाद भी कुछ नहीं कर सकते थे और या फिर आपके अंदर आपके पाप पुण्यों का हिसाब किताब गलत होता तो आप गलत देखकर भी कुछ नहीं कर पाते या करते तो असफल हो जाते इस तरह से सबसे पहली बात हमारे करण अब करण भगवान कहते हैं कि दो तरह के हैं एक हमारे भीतरी भीतरीकरण जिनको बोलते हैं मन बुद्धि, अहंकार और साथ ही साथ हमारे दस इंद्रिया इसके अलावा हमारे भौतिक करण होते हैं ऑब्जेक्ट्स जिनको हम कहते हैं या जिनको हम प्रमेय कहते हैं वो भी करण हैं जैसे झाड़ू लगाने के लिए एक झाड़ू का औजार अगर आपको ज़मीन में गड्ढा खोदना है तो उदाली मकान बनाना है तो उसके औजार इस तरह से ये सारे भिन्न भिन्न जो भौतिक औजार हैं ये भी करण कहलाते हैं तो करनों पर भी आपका कार्य आधारित है क्योंकि अगर आपकी औजार गलत हैं तो कार्य का निष्पादन कठिन हो जाएगा अगर आपका अगर आपको कोई कार्य करना है लेकिन उसका औजार गलत आपको एक इंजेक्शन लगाना है सुई खराब है तो कार्य बिगड़ जाएगा इसलिए औजार पर आपका कार्य निर्भर करता है कार्य निष्पादन में जो सहायक है वो करंट अगर आपकी आँख खराब है तो गलत होते हुए देख नहीं पाएगी हाथ खराब है तो उसको रोक नहीं पाएगा पेड़ खराब है तो आप वहाँ पर जा नहीं पाओगे इस तरह से ये दसों इंद्रियाँ जब आपसी तालमेल से काम करती हैं और साथ में मन बुद्धि अहंकार उनका सहयोग करते हैं और साथ ही साथ उस समय उचित मात्रा में और उचित गुणवत्ता के औजार भी आपके पास तब वो पूर्णतः कार्य संपन्न होता है उसके पीछे फिर इंटेंशन चेष्टा जो करता है उसका आशय क्या है कि जब कार्य संपन्न होना है तो अधिष्ठान तो बुद्धि में पैदा हुई बात यह भीतरी अधिष्ठान है और बाहरी अधिष्ठान क्या है वो स्टेज वो जगह वो संसार जहाँ पर कि हम कार्य निष्पादित कर रहे हैं वो बाहरी अधिष्ठान है तो भीतरी अधिष्ठान बाहरी अधिष्ठान भितरीकरण बाहरीकरण भीतरी कार्य और बाहरी एग्जीक्यूटिव यानी अभिव्यक्त कार्य और इन सबके पीछे संचित कर्म आपके पाप आपके पुण्य वो उसको कार्य को निष्पादित होने देते हैं या कार्य को निष्पादित नहीं होने देते दोनों परिस्थितियों में आपकी स्थिति वो निर्धारित करते है। इसलिए ये पाँच चीज़ें हैं सांख्यिक अनुसार जो किसी भी कार्य को निष्पादित होने के लिए जिम्मेदार हैं। अब अधिष्ठान के बारे में भगवान ने बताया कि जो अधिष्ठान है इसमें पाँच चीज़ें हैं यानी आपकी बुद्धि के भीतर पांच चीज़ें भगवान ने फिर बताई एक है धरती धरती यानी संतोष दूसरी है श्रद्धा तीसरा है सुख चौथा है विविधिशा और एक अविविधिशा ये टेक्निकल शब्द हैं या ऐसे शब्द हैं जिनकी बहुत ज़्यादा व्याख्या इसमें कहीं की नहीं गई है लेकिन हम इनको फिर से बोलते इतना समझ सकते हैं कि जब बुद्धि के अंदर संतोष एक कार्य को उत्पन्न करने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है या तो हम संतोष पाना चाहते हैं कि हमको संतोष मिलेगा वो संतोष भी सात्विक हो सकता है राजसिक हो सकता है तमसिक हो सकता है। उसके अलावा श्रद्धा कि अगर हमको उस श्रद्धा की कितनी है श्रद्धा हमारी उसके अनुसार हम उस कार्य को संपन्न करने के पीछे हमारी जो चेष्टा है वो करेंगे तीसरा है सुख अब सुख में वो कहते हैं विविदिशा और अविविदिशा ये भी शामिल है अविदिशा अविविधिशा क्या है न जानने की इच्छा और विविधिशा यानी ज्ञान पाने की इच्छा इसके पीछे जो कर्म करता है इन पांचों चीजों के पीछे जो करता है अब कर्ता के बारे में हमारे में एक बड़ा गलत फहमी है जो क्रिया करे वो करता है। और जो ज्ञान पाए वो ज्ञान है, लेकिन भगवान कहते हैं दोनों करता है ज्ञान पाना भी क्रिया है ज्ञान पाना भी क्रिया है और कार्य निष्पादित करना भी क्रिया है इसलिए क्रिया के दो स्वरूप हैं एक ज्ञान और एक क्रिया यानी कार्य का निष्पादन तो कार्य का निष्पादन भी करता करता है और ज्ञान प्राप्त भी करता करता है ऐसे ही ये जो दस इंद्रियाँ हैं हम इनको कहते ज्ञान इंद्रिया और कर्मेंद्रिया लेकिन दसों कार्य करती हैं आंखें देखती हैं कान सुनते हैं जीवा ये तो ज्ञानेन्द्रियां फिर भी कर्म भी कर रही हैं आप देख रहे हो आंख से कान से सुन रहे हो क्योंकि ये बुद्धि में जब आप देखते हो कुछ अच्छा हो रहा है गलत हो रहा है तो ये खाली देखती थोड़ी हैं ये देखने के बाद आपके मन को उकसाती हैं आपके अहंकार को उकसाती हैं आपकी बुद्धि को उकसाती है कि देखो गलत हो रहा है उस समय आप क्या करते हैं इसलिए आंखें भी एक क्रिया कर रही हैं वो आपके मन बुद्धि अहंकार को जानकारी लगा देती है ऐसी कान भी क्रिया करते हैं जबान भी क्रिया करती है नाक भी क्रिया करती है ना ये दसों इंद्रियां कार्य इंद्रियां भी हैं न केवल ज्ञान इंद्रियां हैं बल्कि कार्य इंद्रियां भी हैं तो दसों इंद्रियाँ संपन्न करती हैं उन कार्यों को उसके पीछे मन बुद्धि अहंकार नाम का जो अंतकरण है वो हमारा भीतरी स्रोत है या भीतरी हमारा इंटरनल ऑपरेटर्स से जिसको अंतकरण कहते हैं जो करण है ना ऑपरेटर्स या औजार अंतकरण है इंटरनल जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वो जो कीबोर्ड को और इसको सबको कनेक्ट करता है जो इंफॉर्मेशन आती है इंटरनेट से आती है बोर्ड से आती है हमारे बटनों को दबाने से उन सबको प्रोसेस करता है और उसके अनुसार एक परिणाम पैदा करता है वही स्थिति हमारे शरीर में है जिसको अंतकरण कहते हैं तो ये पांच हमारे कार्य करने की प्रेरणाएं हैं अब ज्ञान अब भगवान ने उसको थोड़ा सा अलग अलग विस्तार से वर्णन किया है कि कर्म की प्रेरणा जैसे हमने पढ़ा है कि कर्म की प्रेरणा त्रिविध है ज्ञान ज्ञ और ज्ञाता तीन किसी भी कार्य को निष्पादित करते हैं तो उस कर्म प्रेरणा में उस कर्म के संपन्न होने में ये तीन चीजें हमको दिखाई देती एक ज्ञान एक ज्ञ और एक ज्ञाता अब इन तीनों को संसारी लोग अलग देखते यहां ज्ञान और कर्म को फिलहाल दोनों को एक समझें क्योंकि ज्ञान प्राप्त करना भी कर्म का हिस्सा है या कर्म ही है तो यहां पर हम कर्म प्रेरणा में कहते ज्ञान गेय और ज्ञाता इन तीनों को हम अलग समझते हैं कि जो ज्ञाता है यानी मैं हूँ जो ज्ञान है वो किसी वस्तु का और जो गेय है ना वो जो वस्तु है जिसको जाना जा रहा है और इन सबके के मिलने के बाद ही कोई कार्य किया जा सकता है जैसे मेरे को किताब पढ़नी है तो किताब गेय है किताब को पढ़ना ज्ञान है और मैं उसको पढ़ने वाला ज्ञाता हूँ इस तरह से इन तीन को हम अलग समझते किताब अलग है पढ़ने की क्रिया अलग है वो पढ़ने वाला अलग है पूजा जिसकी की जाती है वो पूज्य है जो किया जाता है वो पूजा है और पूजने वाला पूजक है या भक्त है अब यहाँ पर भगवान कहते तीनों अलग नहीं है पूजा है जिसकी की जाती है जो पूजा करने की क्रिया है और जो पूजक किताब जो पढ़ी जाती है किताब पढ़ने की क्रिया है और उसको किताब को पढ़ने वाला है ये तीनों अभिन्न रूप से है तीनों में तात्विक रूप से कोई भेद नहीं है तो सन्यासी, योगी वो है जो इनको एक देखता है इन तीनों के बीच में फ़र्क नहीं करता शिव दर्शन में भी हम कई बार पढ़ चुके हैं कि जब आप किसी वस्तु को देखते हैं तो उस देखने वालों को नहीं देखते ये सबसे बड़ी उसको बोलते अवेयरनेस जागृति है हमारी जागरूकता तब है जब हम वस्तु को तो देखें संसार को देखते हैं लेकिन संसार को देखते देखते सतत जागरूक रहे उस देखने वाले के प्रति वो जो देखने वाला है कौन वही तो परमेश्वर है जिसको हम खोज रहे हैं अध्यात्म में जो खोजने वाले की खोज ही अध्यात्म है जो खोजता है तो मिलता नहीं वो जब अंदर डूब जाता है तो मिल जाता है क्यों कि वो खोजने वाले की खोज है और ये बाहर तो पूरी होती नहीं है न किसी तिरथ में मिलता है वो न किसी किताब में मिलता है वो न कि मंदिर में मिलता है वो तो मिलता तब है जब हमारी यात्रा अंदर शुरू हो जाती है उस समय मिलता है वो इसलिए हम इस खोजने वाली की खोज को करना है तो इस बात को समझना पड़ेगा कि जो ज्ञान है ज्ञाता है और ज्ञेय है वो तीनों एक है तीनों का स्वरूप तात्विक रूप से एक है यानी परमेश्वर ही जानता है और जिसको जाना जाता है वो भी परमेश्वर वो खाली उसकी आत्मा का क्षेपण है प्रोजेक्शन है जो आत्मा से बाहर हमको दिखाई देता है हमने कई बार देखा है उसको साक्षात दर्शन हुआ और उसको अपने इष्ट इष्टदेव के साक्षात दर्शन में कई जगह देखा होगा सुना भी होगा पढ़ा भी होगा तो साक्षात दर्शन क्या होता है ये हमारी चेतना ये क्या है परमेश्वर ये अपने कर्मों के आवरण से सीमित हो गई लेकिन एक योगी की चेतना जब तब से उस आवरण से मुक्त हो जाता तो वो शुद्ध परमेश्वर का स्वरूप बन जाते तो उस समय वो इतनी शक्तिशाली होती कि वो संसार में कुछ भी रच सकती है उस समय वो परमेश्वर का स्वरूप रच देती जो सामने साक्षात दिखाई देती क्योंकि उसने जिसे स्वरूप में परमेश्वर की आराधना बरसों से की है वो स्वरूप आज उसके सामने वो खुद बना लेता है उसकी आत्मा खुद बना लेती है भगवान को ऊपर से उतर के नहीं आते दर्शन देने जो आपको साक्षात दर्शन होते हैं वो आपकी आत्मा का प्रतिबिंब है आपकी आत्मा का क्षेपण है प्रोजेक्शन है जो आपके सामने दिखाई देता है और इस तरह से हम साक्षात दर्शन करते हैं ये तभी हो सकता है जब हम इन तीनों चीजों को एक समझे, ज्ञान और ज्ञाता उसके बाद करण, कर्म और कर्ता जो कार्य है करने जा रहे हैं जिनके द्वारा वो कार्य सम्पन्न किया जाएगा यानी कि करण ये जो औजार हैं बाहरी औजारों चाहे हमारे आंतरिक हमारी इंद्रियाओं और कर्ता जो कार्य संपन्न करता है वो ये तीनों को भी एक ही देखता है कि ये औजार झाड़ू लगाने की झाड़ू मैं और ये झाड़ू लगाने की जगह हम सब एक इन तीनों में कोई भेद नहीं है लेकिन अब अब इसके बाद भगवान ने क्यों इतना समझाया अब इसके बाद आगे समझना आएगा कि जब ये करता है अगर ये कहता है कि ये मैं क्रिया कर रहा हूं वो सीमित भाव से कार्य करता है तब वो कर्मफल का भागी होता है लेकिन जब वो अपने आप को करता नहीं जानता वो ये जानता है कि ये कर्तापन का दावा वो नहीं करता वो ये क्लेम नहीं करता दावा नहीं करता कि ये मैंने संपन्न किया तो उस समय उसको कर्मफल से मुक्ति होती उस का कर्ता को बोलते हैं वो सात्विक कर्ता है जो करता है कि मैं करता हूँ मैंने पूजा की मैंने पाठ किया मैंने ऐसा किया तो वो राज्य से करता है और जो किसी अहंकार के वश घमंड के वश दुष्प्रवृत्ति से जो कार्य करता है तो वो काम से करता है उसकी दुष्प्रवृत्तियाँ होती है। अब यहाँ पर भगवान ज्ञान के बारे में बोल करते हैं सात्विक राजस्व तामसी ज्ञान के भी भगवान ने तीन स्वरूप बताए कि अक्षर का अविभाजित दर्शन जो करता है संसार में अक्षर का मतलब होता है जो सर्वोच्च सत्ता है जिसका कभी क्षरण शरण संभव नहीं है इसलिए उसको अक्षर बोलते हैं अक्षर का मतलब होता है जिसका क्षरण नहीं होता वो अक्षर संसार में सब कुछ का शरण होता है जो जो चलायमान है उनका शरण होता है जिन जिन ने जन्म लिया है उनका शरण होता है जिन जिन ने आकार ग्रहण किया है उसका शरण होता है यहाँ पर जन्म आकार और चलायमानता तीनों बात है भगवान बिना पैर के चलायमान है वो चलायमान नहीं है वो हर जगह हैं इसलिए तुम जहाँ जाओगे वो है इसलिए वो चलायमान नहीं है वो अजन्मे हैं क्योंकि सनातन है क्योंकि इस सृष्टि को जन्म जिनने दिया वो सृष्टि के पहले ही होना चाहिए ऐसा नहीं कह सकते कि मेरी माँ से मैं बड़ा हो गया क्योंकि उससे बड़ा तो कभी हो ही नहीं सकता सृष्टि को जब जन्म दिया जिसने तो वो सृष्टि से पहले से था इसलिए हमारे लिए वो सनातन है और उसका कोई आकार नहीं है जो शून्य स्वरूप है जो जीरो डायमेंशन है उसका कहीं भी क्षण संभव नहीं है इसलिए उसके पास ये तीनों अभिलक्षण हैं यू नो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि उसका क्षरण तो उस अक्षर को जो समस्त सृष्टि में अविभाजित रूप से देखता है अविभाजित रूप से देखता है यानी मैं आप में अक्षर देखू आप में अक्षर देखू और बीच में ना देखूँ ऐसा नहीं है जो अंतरिक्ष है आपके बीच में वो भी अक्षर है आपके बीच में जो स्पेस है अंतरिक्ष है जो अवकाश है वो भी अक्षर है जो मैं उजाले को परमेश्वर समझूं और अंधेरे को न समझूं, तो भी मैं भिन्नता की दृष्टि का स्वामी हूँ लेकिन अभिन्नता की दृष्टि तो वो है कि जब मैं प्रकाश के अलावा प्रकाश के अनुपस्थिति को तो भी परमेश्वर समझूं, क्योंकि प्रकाश की अनुपस्थिति हो सकती है लेकिन परमेश्वर की अनुपस्थिति नहीं हो सकती अंधेरे में भी परमेश्वर उतना ही है जितना उजाले में इसलिए वहाँ पर प्रकाश अनुपस्थित है लेकिन परमेश्वर अनुपस्थित नहीं इसलिए अविभाजित रूप से अविरल रूप से जब मैं परमेश्वर के दर्शन करूँ तो वो दृष्टि वो ज्ञान सात्विक ज्ञान है एक राष्ट्रीय ज्ञान है जो जीवों में भिन्नता के दर्शन करता है कि ये अपने वाले लोग हैं ये हमारे समाज के लोग हैं ये पराए लोग हैं ये विजातीय लोग हैं या ये हमारे अपने लोग हैं हमारे गांव के लोग हैं जिस तरह से हम जब भिन्नता करते हैं ये दुष्ट लोग हैं या अच्छे लोग हैं जो भिन्नता करते हैं अब इसमें फिर एक चेतावनी है समझने के बारे में कि सांसारिक व्यवहार और हमारी दृष्टि दोनों अलग चीज़ हैं अगर आपको एक दुष्ट व्यक्ति दुष्टता करते दिखाई दे तो वहां पर आपका सामाजिक नैतिक कर्तव्य है उस दुष्टता को रोकना या रोकने का प्रयास करना या संबंधित को उसकी सूचना देना ताकि आप उस दुष्टता को रोक सको लेकिन आपके हृदय में उस दुष्ट के प्रति फिर भी ईश्वर भाव होना जरूर उस दुष्ट के प्रति ईश्वर भाव होना जरूर क्योंकि उसमें जो दुष्टता है वो जो आसपास खड़े उनके कर्म फल वो दुष्टता उसमें हमको कर्मफल के रूप में वो परमेश्वर लेके आया है उसमें ईश्वर भाव है हमारे में तो हम जानते हैं ईश्वर वही लेके आया है जो हमने बुलाया है अगर हम दुख बुलाते हैं तो भगवान दुख लेके आ जाते हैं जो सुख बुलाते हैं तो सुख लेके आ जाते हैं तो भगवान तो क्या है इस संसार में वो डिलीवरी बॉय हैं तुम जो बोलो वो ले आते हैं तो वैसे ही हम जब दुख के काम करते हैं ऐसे काम करते हैं जिनके परिणाम में दुख भोगना है तो भगवान दुख लेके आ जाते हैं और फिर जो ले आते हैं तो हम भगवान को गाली देने लग जाते हैं ये दुष्ट है ये दुष्ट है दुष्ट वो नहीं है वो तो ईश्वर है दुष्ट तो हम हैं जो उस दुष्ट को देख रहे हैं क्योंकि वो दुष्टता हमारे कर्मों पर है क्योंकि हमको दुष्ट का सामना करना पड़ा ये हमारे कर्म यह हमारी दृष्टि दुष्ट का सामना करना है ये हमारा दायित्व तो दृष्टि और दायित्व में अंतर है ऐसा नहीं है कि वो परमेश्वर स्वरूप है अक्षर है इसलिए उस दुष्ट की दुष्टता को छोड़ दिया जाए या उसकी पूजा कर दी जाए ऐसा नहीं है लेकिन हमको उस दुष्ट की दुष्टता का सामना करते हुए या हमको जो सामाजिक रूप से उसके प्रति जो हमको कार्रवाई करना है वो सब करते हुए भी हमारी दृष्टि फिर भी ये हो सकती है कि वो दुष्ट नहीं है दुष्ट तो हमारे कर्म हैं जो उस दुष्ट का सामना हुआ ये हमारी दृष्टि तो ये दृष्टि न होने का कारण है जीवों में भिन्नता का दर्शन होता है और ये दृष्टि जब होती है तो अक्षर का दर्शन होता है और तीसरा तानसी एक व्यक्ति से झगड़ा है बस उसी से झगड़े पर ही उसका कई बार वो पूरी जिंदगी उसमें बिता देगा एक ही उद्देश्य कि इसको ख़त्म करना उसको ख़त्म करके फिर पूरी जिंदगी जेल में रह लेगा क्योंकि उस समय उसके उसका जो ज्ञान है भीतर वो ज्ञान तामसी हो जाता है उस पर उसके कई जन्मों के कर्म फलों के कारण वो तामसी ज्ञान हो जाता है और वर्तमान जन्म के स्वातंत्र का दुरुपयोग करने के कारण वो तामसी हो जाता है सीमित स्वातंत्र तो आपको इतना दिया ही हुआ है कि कई जन्मों के कर्मों को जो लेके आए हो उन उनसे शांति सा, से सामना करते सीख और साथ ही साथ उनको नष्ट भी कर दो क्या आने वाले समय में वो जो आने वाले जीवन में फिर वो संचित कर्म हमको दुख न दें या कम से कम परमेश्वर के स्वरूप में हमको मिला दे शिव साधुता प्राप्त कर ले तो ये संभावना हमको दी है ये सारे सारी संभावनाएँ इस सीमित स्वातंत्र के कारण ऐसी क्रिया भी सात्विक राजस्व तामसी होती जो शास्त्रानुकूल क्रिया है जो बिना किसी मोह के बिना किसी व्यक्तिगत लगाव के किए इसमें हमारी मोह नहीं है कोई हमारी कोई आग्रह नहीं है और हम एक शास्त्रयुक्त क्रिया करें उस क्रिया में कोई भी क्रिया हो सकती है व्यापार में व्यवसाय भी हो सकता है परोपकार के कार्य भी हो सकते लेकिन यहाँ पर हिंसात्मक कार्य नहीं है दूसरों को कष्ट देने वाले कार्य नहीं है या ऐसे कार्य नहीं है जो असामाजिक अब इसके बाद में राजस्व कामनापूर्ति के हेतु समस्यामूलक होती जब कामना पूर्ति के लिए काम करता है आदमी तो समस्यामूलक होंगे ही क्यों कि आपकी कामना पूर्ति हो रही है सबकी थोड़ी होती तो समस्याएं आएंगी जब अपनी कामना पूर्ति के लिए करेंगे तो और तामसिक कार्य वो होते हैं जो दुष्परिणाम को सोचे बिगर करता पहले सोचता बाद में आदमी क्रोध के वश वासना के वश आवेश के वश काम कर जाता है परिणाम के बारे में सोचता ही नहीं तो ऐसी क्रियाएँ ता क्रियाएं कहती हैं वो हिंसात्मक भी होती हैं वो क्षमता से परे भी होती हैं कई बार आदमी पहलवान से बढ़ गए गुस्से में तो उन सबके क्या परिणाम होना है हम उनके बारे में विचार करें बगैर उन कार्य में लगन हो जाते हैं तीसरा करता सात्विक उसको मोह नहीं है दृढ़ निश्चय है और उसको फल में कोई रुचि नहीं है फल के प्रति वो अनासक्त है निष्प्रह है उसको फल में कोई आग्रह नहीं कि फल ऐसे होना चाहिए तो वो सात्विककर्ता है और सात्विककर्ता में एक बड़ी अच्छी बात बताऊँ कि वो जिम्मेदारी लेता है अरे उसको ये कर्तापन का अभिमान नहीं है ना वो दावा करता है कि मैंने किया और फिर भी कार्य की जिम्मेदारी लेता है ये विरोधाभासी प्रतीत हो सकता है पर भगवान ने जो बात कही वो बड़ी सटीक बात है कि ये मैं करने वाला हूँ जैसे मैंने अच्छा किया और मेरी वजह से सब लोग अच्छे हो गए वो कहता नहीं परमेश्वर ने ठीक किया लेकिन कुछ जिम्मेदारी कुछ बुरे की वो स्वयं लेता है क्योंकि मेरी जागरूकता की कमी से अगर कुछ नुकसान होता है वो ज़िम्मेदार में इसका कई जगह उदाहरण होगा अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं अगर आप जैसे डॉक्टर हैं मरीज को ठीक कर रहे हैं तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, नहीं मैंने किया तो ये आपका अहंकार है लेकिन वहाँ पर वो कर्तापन की जिम्मेदारी नहीं लेता वो कहता है कि नहीं परमेश्वर ठीक करता मैं मेरी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरी उस कोशिश के अंदर सात्विकता है मेरा निर्मोह है परिणाम के प्रति कोई कुछ पल इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी जिम्मेदारी का भाव है भगवान कहते हैं यहाँ पर हर जगह जागरूकता और जिम्मेदारी का भाव आवश्यक है क्योंकि आप भले परमेश्वर कर रहा है लेकिन आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगी क्योंकि भगवान ने सीमित स्वातंत्र दे रखा है सीमित स्वातंत्र दे रखा है अगर ये नहीं दिया होता तो फिर कठपुतले थे फिर उसको कोई जिम्मेदारी नहीं थी जैसे आपने शुरू में बात की कि हम कठपुतली नहीं हैं क्योंकि हमारे पास एक सीमित स्वतंत्र है फ्रीडम ऑफ एक्शन है हम क्या करते हैं हम क्या नहीं करते हैं या हम तय करते हैं इसलिए वो जिम्मेदारी भी हमारी है वो हम गैर जिम्मेदार नहीं हो सकते लेकिन तमसी वो गैर जिम्मेदार होता है, वो किसी की जिम्मेदारी नहीं चाहता क्या करें परिस्थिति जैसे वो असईयत होता है आवारा किस्म का होता है ज़िद्दी होता है और काम हताशा में करता है डिस्प्रेशन में जो काम हताशा में जो काम किए जाते हैं वो काम अक्सर अपराध वृत्ति के होते हैं जो हताशा में किए जाते और उसमें धोखेबाजी आलसी सब कुछ इन कार्यों में जुड़ी होती तो भगवान ने इसका क्रिया करता और उसके बाद बुद्धि अब सात्विक बुद्धि क्या है वो प्रवृत्ति निवृत्ति से परिचित है कि मैं इसमें लग्न हो रहा हूँ मैं इससे अलग हो रहा हूँ प्रवृत्ति यानी उसको किसी क्रिया को आरंभ करना निवृत्ति यानी उस क्रिया से अपने आप को अलग कर लेना तो वो जानता है कि मैं कब क्रिया में प्रवृत्त हो रहा हूँ कब क्रिया से निवृत्त हो रहा हूँ उसमें विवेक है वो क्या कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ उसका क्या परिणाम होगा उचित है अनुचित है किसके लिए कर रहा हूँ कितना करना है उस सबके बारे में वो जागरूक है कि इसको बोलते हैं विवेक शक्ति क्योंकि विवेक शक्ति परमेश्वर ने मनुष्य को बड़ी विशेष दी है ये सारी विवेक शक्ति जो दूसरे जीव जंतुओं में नहीं है उनमें आधारभूत विवेक है कि बाप का मालूम है कि चारा खाना है पत्थर नहीं खाना है ये विवेक सब में है बच्चे पैदा करना है घोंसले बनाना है, ये विवेक सब में है लेकिन उच्चतर विवेक तो हमारे पास है कि क्या उचित है क्या अनुचित है क्या पाप कर्म है क्या पुण्य कर्म है किस से क्या फल मिलेगा कि इस मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है इस मनुष्य जन्म का क्या आधार है तो वो तो हमारे पास सत्विक बुद्धि वालों को है, जो राजस होता है वो हमेशा असमंजस में होता है क्योंकि राजस बीच में होता है एक तरफ वो चाहता है कि मेरा जीवन सार्थक भी हो जाए और एक तरफ होता है कि मेरा स्वार्थ भी सिद्ध हो जाए तो हमेशा वो कन्फ्यूज होता है उसको ना तो परमार्थ में ना करने में रुचि उसको है परमार्थ में भी रुचि है पर उससे पहले उसको स्वार्थ में भी रुचि है तो इसलिए वो बड़ी कन्फ्यूज स्थिति जिसको भगवान कहते हैं असमंजस में होता है जो राजसी बुद्धि वाला वो बुद्धि हमेशा असमंजस में होती है और एक तामसी होती है विकृत दृष्टि होती है पूर्वाग्रही होता है वो ना उसकी दृष्टि संसार को गलत नज़र से देखता है और वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त होता है क्योंकि उसकी बुद्धि ऐसी होती है जो कुछ मान के चलती है कि ऐसा ही होना चाहिए उसके बाद में उसको उससे इतर कुछ स्वीकार ही नहीं होता ऐसी तो बुद्धि जो पहले से तय कर लेती है कि ऐसा ही है वो सत्य के प्रति कभी भी गंभीर हो ही नहीं सकती प्रतिबद्धता उसके हो ही जब तुमने पहले ही मान लिया कि ये गलत है तो फिर हम उसको किसी भी तरक से सिद्ध नहीं कर सकते कि सही है इस तरह से वो उसके पूर्वाग्रह में फिर अंत में घृति यानी संतोष वो सात्विक संतोष होता है जब इंद्रियों को नियंत्रित रख के स्थिर चित्तता से जब आप उस आनंद को लेते हैं तो वो सात्विक आनंद होता है जब आप धर्म से जुड़ाव के कारण मात्र संपन्नता की इच्छा से जब कोई संतोष होता है कई बार संतोष होता है भगवान के हमने अच्छी सेवा कर ली अच्छी पूजा कर ली अब हम धन धान्य आएगा क्योंकि हमारा जुड़ाव भगवान से सिर्फ उस कामना की वजह से है तो वो हमारी राजसी धृति है राजसी संतोष है और तीसरा है तामसी संतोष इसमें कहता है दूसरों को दुख दे के भी संतोष मिलता है कई को रहता है जिसको बोलते हैं कि कहीं ना कहीं विघ्न संतोषी होते हैं कहीं विघ्न पैदा करा तो आनंद आया किसी की को दुख पहुँचाया तो आनंद आया तो ऐसे लोग विघ्न संतोषी होते हैं तो ऐसे संतोष को हम म से संतोष कहते हैं तो आज की बात अपन यहाँ समाप्त करते हैं अभी अठारह बार करते हैं ना फिर उसे जारी रखेंगे गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण सतगुरु सद्गुदेव जय सखी सरकार की की जय सर् कुणताये शृणुया देवा भद्रम पशे म्षीरजत्रा स्त्रेरंगष्वाशीम देवित यदा ओं सहना सहना सह वीर मदितमस्त मांशावहे ओ स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध्रवा स्वस्ती नूषा विश्व स्वस्ति नाक्षर अरिष्टने स्तिनो बृहस्पतिर्द पूर्णमद पूर्णमित पूर्णापूर्णमुदचते पूर्णस्ूणमादा पूर्णमे वशिष्य ओं शो शानो श